माँ की बातें सरयो बाला देवी श्री माँ लड़कों को अब ज्ञान हो रहा है संसार अनित्य है यह वे समझ पा रहे हैं संसार में लिप्त होने से जितना बचा जाए उतना ही अच्छा है एक एक करके बहुतों ने श्री माँ को प्रणाम करके विदा ली संध्या हो चली थी पूजनीय योगिन माँ ने आकर माँ को प्रणाम किया और वे ठाकुर की संध्या आरती के लिए बैठी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 इसलिए प्रसाद लेने की मेरी अनिच्छा जताने पर गुलाब माँ ने कहा क्यों जी हमारे यहाँ आकर उपवासी क्यों रहोगी माँ ने कहा ना ना वह थोड़ा बहुत अवश्य खाएगी यह कहकर उन्होंने स्वयं एक प्लेट में चार पूड़ियाँ सब्जी और मिठाई आदि लाकर मुझे दिया तब रात के ग्यारह बज चुके थे इसी समय विनोद मुझे लेने आया गौरी माँ के आश्रम में मुझे न पाकर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 किसी जन्म में मिलेगा या नहीं वे ही जानते हैं आपका दर्शन पा लिया है यही हम लोगों के लिए परम सौभाग्य की बात है श्री ने कहा सो तो है मैं सोचने लगी मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ जो उन्होंने मेरे इस कथन को स्वीकार तो किया सब समय तो देखती हूँ कि वे अपने विषय की बातें छिपा लेती हैं माँ के पास कितने लोगों की कितने प्रकार की गोपनीय बातें हो सकती है मैं अबूझ उस समय समझ नहीं पाती थी भला समझ भी कैसे सकती कुछ दिनों से ही तो माँ के पास आना जाना हो रहा था इसलिए जब माँ को उनके कमरे में नहीं पाती तो बिना उनके आने की प्रतीक्षा किए वे जहाँ रहती वहाँ पहुँच जाती थी एक दिन शाम को एक दिन शाम को दो सुंदर युवतियाँ माँ के साथ उनके कमरे के उत्तरी बरामदे में एकांत में कुछ बातें कर रही थी उस समय माँ से मिलने में वहाँ जा पहुँची मैंने माँ को कहते सुना ठाकुर के पास अपने मन की इच्छा व्यक्त कर प्रार्थना करना प्राणों की व्याकुलता रो रो कर निवेदित करना देखोगे वे तुम्हारी गोद भर देंगे मुझे समझने में देर नहीं लगी कि दोनों बहुएँ माँ के पास संतान सुख की याचना कर रही थी मुझे देखकर वे लज्जित हो गई और मैं भी उतनी ही इससे मुझे बड़ी सीख मिली मैंने मन ही मन निश्चित किया कि अब से कभी माँ को बिना सूचित किए मिलने नहीं आऊँगी गौरी माँ आई है ठाकुर की बातें सुनने का उनसे अनुरोध करने पर वे बोली मैं ठाकुर के पास काफ़ी पहले गई थी बाद में अन्य लोगों ने आना प्रारंभ किया नरेन काली इन सबको उनके छोटेपन से देखा है समय अधिक नहीं रहने से और बातचीत नहीं हुई माँ को प्रणाम करके गौरी माँ ने विदा ली मुझे भी जाना था माँ को प्रणाम कर विदा मांगते समय माँ ने बरामदे में बुलाकर प्रसाद दिया और बोली फिर आना बेटी मेरे सब बेटे बेटी लोग आ जाते हैं फिर एक एक कर चले जाते हैं एक दिन सवेरे सात बजे आना और यहीं प्रसाद पाना